Oh ज्ञान भी होता है जो शास्त्र है दर्शन के द्वारा दिश्य थे सत्यम वस्तु ज्ञाते ज्ञान का साधन वैदिक भेद ना अवैध एक वैदिक और एक अवैदिक नास्तिका वेद है वेद की निंदा करने वाले को नास्तिक कहा गया वैदिक दर्शन से उसका आस्तिक दर्शन कहते हैं जो वे वेद को प्रमाण मानते हैं और नास्तिकों का भी दर्शन है प्रमाण नहीं है फिर भी उनका दर्शन है उसके मत अनुयायी चलते हैं उनका भी विभाग है आस्तिक दर्शन से है, है नास्तिकों भी से है नास्तिक दर्शन में तो चार मत है देह को आत्मा मानने वाले इंद्रियों का आत्मा मानने वाले प्राणों को मानने वाले मन को मानने वाले चारे प्रकार हो जाएंगे उसके बाद बौद्ध मत है बुद्धि को आत्मा मानने वाले शून्य आत्मा मानने वाले आस्तिक दर्शन में से न्याय वैशिष्टिक दो सांख्य योग दो चार भी और मीमाता में भी दो है पूर्व मीमाता उत्तर न्याय दर्शन के आचार्य गौतम महर्षि उसके ओर भाष्य है भाष्याण भाष्य जाने के वैशेषिक दर्शन है कौनादर्षिका उसके ऊपर भाष्य है प्रशस्त भाष्य सांख्य दर्शन है कपिल सांख्य है सांख्य दर्शन एक और भाष्य भी है सांख्य का ज्यादा चलता है सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मित्र के द्वारा लिखित है कार्य कांख्यकारिका है गौरव ब्रह्मानंद गौरव का योग दर्शन में है आचार्य पतंजलि महर्षि जो पानीली व्याकरण के परिजन हुए भाष्य लेखा है भाष्य को महाभाष्य कहते हैं एक व्याकरण के जो भाष्य महर्षि पतंजलि का भाष्य महाभाष्य है अन्य तो भाष्य है, व्याकरण के ऊपर जो महत्व पतंजलि भाष्य उसका नाम महाभाष्य अनंत अवतार है उन्होंने ये योग दर्शन लिखा इसके ऊपर भाष्य प्रसिद्ध है व्यास भाष्य के भाष्य के नाम नामकरण व्यास के व्यास जी के द्वारा महत्व व्यास के द्वारा प्रणित है उत्तर बीमा का दर्शन ब्रह्मसूत्र हाथ धोना पड़ेगा दांत में हाथ देखो। महर्षि व्यास के द्वारा रचित है ब्रह्म उत्तर विमांता सूत्र उन्होंने ये योग सूत्र के ओर भाष्य लिखा इसलिए ज्ञातवाद के नाम प्रसिद्ध है इसके ऊपर कुछ विद्वान का कहना है जैसे देते मीमांसा उत्तर विमांता का आचार्य सूत्र लिखने वाले अन्य दर्शन केवल भाष्य लेखा ये जो विशास नहीं विकास में योग्य नहीं कुछ मानते है तो वो कहते व्यास व्यास शब्द का विस्तार सूत्र होता है संक्षेप संक्षेप में महर्षि ने पतंजलि ने योग सूत्र लेकर के वही पतंजलि नहीं भाष्य लेखा भाक्य विस्तार होने से उसका नाम व्यास भाष्य ऐसे भी नाम पड़ गया ये कुछ विद्धां की मान्यता है तो भी व्यास जी के द्वारा रचित हो अथवा पतंजलि के द्वारा रचित हो, वो प्रमाणिक है पतंजलि भी कम नहीं व्यास जी भी काम नहीं तो इसके पर थोड़ा मतभेद है कुछ लोग मानते नहीं व्यास जी के द्वारा है क्योंकि व्यास जी उत्तर में में ब्रह्म सूत्र में कहें योग दर्शन का खंडन किया किंतु योग दर्शन का पूरा खंडन नहीं होता है कुछ सिद्धांतों अंत में विरोध है उसका खंडन किया गया आत्म भेद जगत सत्यम ईतोन्य तेईस तथा ते सांख्य योग वेदांत सम्मति पंचदश में विद्या आत्मा का भेद मानते हैं सांख्य में योग में जगत को सत्य मानते हैं योग में ईश्वर मानते ये तीनों को यदि छोड़ देते हैं तो सांख्य योग वेदांत समान है माया तो हम भी मानते वो भी मानते प्रकृति हम कहते माया प्रकृति अनिर्वचनीय स्वतंत्र उसकी सत्ता नहीं है सांख्य योग मत में प्रकृति कहते प्रधान कहते उसको स्वतंत्र मानते सत्य मानते हैं प्रकृति का परिणाम जगत मानते जगत को सत्य कहते हैं वेदांत में माया ब्रह्म में है माया ब्रह्म की शक्ति है जिस प्रकार अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं है इस प्रकार ब्रह्म की शक्ति माया ब्रह्म से भिन्न नहीं है और अभिनय एक ही कहेंगे ये भी नहीं बनता है चैत्र की शक्ति चैत्र ही है ये भी नहीं होता चैत्र की शक्ति शक्ति प्रयोग करते है तो भिन्न भी नहीं है भी नहीं और उदयात्मक भी नहीं होगा तो अनिर्वचन में कहा जाता है माया किसी वास्तव सत्य नहीं, वा नहीं। में तो है वो अभ्यस्त है वेदांतिकार प्रकृति अध्यस्त आरपित है वास्तव नहीं है सांख्य में उसको सत्य मानते हैं तो इतना निराकरण किया गया योगों का और बाकी साधना योग दर्शन ग्राह्य साधकों के लिए आवश्यक है सांख्य योग में इतने धे पदार्थों का विचार किया गया संख्या में योग में साधन का विधान किया गया अष्टांग योग आसन प्राणा प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसके पहले यमुनिया में है ये सब साधनों का विधान किया है कि वो साधन सब आवश्यक है ग्राह्य वेधान दे तो व्या के द्वारा भी रहस्य हो सकता है कोई असंभव नहीं, सांख्या नहीं सांख्या है सांख्या में ईश्वर नहीं मानते योग में ईश्वर मानते कुछ एक जैसी सांख्य में कहीं स्तर मानते हैं कि किन् प्रसिद्ध है सांख्य में ईश्वर नहीं मानते योग है श्रेष्ठ सांख्य एक ईश्वर अधिक मानते शां में समानता है आगे पूर्व में विमानता है जैव मीमासी के द्वारा उसकी ओर भाष्य साबरसान भाष्य उत्तर विमानता में ब्रह्मसूत्र व्यास जी के द्वारा प्रणीत है उसके ओर है शंकर भाष्य शंकराचार्य भगवान के भाष्य है और अन्य मत वाले भी भाष्य रचना अन्य मतमालों ने रामानंद रामानंद माध्यम बारकर भाष्य लिखा है राजस्पति मिश्र बहुत बड़े विद्वान है छह दर्शन आस्तिक दर्शन के ऊपर टीका उन्होंने लिखी सब के ऊपर के बाद जब ब्रह्मसूत्र भाष्य के ऊपर लिखने के लिए प्रारंभ किया उन्होंने शांकर भाष्य को ही ग्रहण किया उसके टिका लिखी अन्य किसी भाष्य को कारण नहीं किया ये बहुत बड़े विद्यान बासस्पति मित्र शंकर भारतीय भ्राम से टिका लिखी है अन्य दर्शन सांकर दर्शन में योग में न्याय में जो वेदांत मत का निराकरण प्रसंग आता है सर्वत्र शांकर मत का निराकरण करते शांकर सिद्धांत को ही वेदांत दर्शन अन्य आचार्यों ने स्वीकार किया न्याय वैशिष्टिकंख्य योग्य पूर्व में माता भी वेदांत दर्शन तो जब आता है तो सांकर शांकर भाष्य को ही देते मत को ही लेते हैं कहीं निराकरण करते हैं अपने मत सिद्ध करने के लिए किन्तु वेदांत मत जब लेते शांक मत को ही लेते हैं अन्य मत को तो पश्चाभागी एक अपने मत एक अंतर किसी भाष्य लिखा है ये उत्तर में माता एक, एक, एक शांकर मत रे अद्वैत मत है बाकी जितने मत है सब देख मिलाकर के इसमें योग दर्शन किसी पुस्तक में लिखा है कितने नहीं नहीं योग में योग दर्शन है सांग आठा था किसी पुस्तक में सांख्य योग लिखा है ये सांख्य योग दर्शन नहीं जिसमें योग सूत्र है महर्षि पतंजलि का भास्कर है व्यास भाष्य उसके टीका है वाचुस्पति लिखि तत्वी टीका है तत्वशाली तो टीका मंगलाकर्ण है मंगला नाम जगदुस्पति हेतवे दृष्ट केतवे लेत कर्म लिताचार विरिताय हिताय च इससे पहले एक श्लोक है करके ये पातंजलि रहस्य की टीका है टीका कार ने अन्य श्लोक को मान करके इसमें टीका लिखी ये प्रामायण कम ही करके वाचस्पति मित्र में उसको नहीं रखा वाचस्पति मित्र की टीका करके पतंजलि रहस्य ने कहा है किंतु वो प्रामाणिक कम करके इसने नहीं दिया इस पुस्तक में होगा इसमें पंचम पुस्तक में यक्पति जगत नेकदाग्रहा पुस्तक यूप्रभवती जगत नेकदाग्रह तक श्वेत आरोक्र सु तो पीताये तारे तारे देवो सर्व्ञान चतुर्भुज परिकर प्रीतले यो गीत सवोद्यामलोग श्लोक है किलु प्रामाणिक नहीं है दाचस्पति का नहीं करते एक तो नहीं रखता किंतु पातंजि रहस्य ये पतंजलि रहस्य जी राघवेन्द्र राघवेंद्र सरस्वती राघवानंद सरस्वती ये उन्होंने लिखा है किंतु उसको यहाँ ग्रंथ में नहीं गया वस्तुग उनकी करके क्या यूप्यम आद्यम रूपम, रूपम त्यक्त जगत अनेकथा अनुग्रह अपने अनुग्रह करने के बाद अनेक प्रकार रूप तो धारण करके समर्थ होते हैं तक्षिण क्रेसराश्वर विचन विन उत्कट रीतधारण करने वाले ये स्वयं अनंतरे अनेक वक्त अनेक मुख वाले सुभोगी भोग तर्क के फुस के सुभोगी सर्वज्ञान प्रसुतिर्भुजगपरिकीत्यं सर्वज्ञान प्रसुति सर्वज्ञान की प्रसुति भुजले परिकर पर अपने परिवार स्थानीय ये प्रीतः नित्यं सपरिकर जी की प्रीति के दिए दे। यहाँ देव अभी त व्यस्माक अभ्यास अवरक्षण करते शीतलम अत्यंत शुद्ध शुक्ल शुद्ध सरिगा योग जो योग देने वाले ये जाले योग ऐसे एक स्लोक है। स्लोक श्लोक है किंतु ये श्लोक इसमें मूल श्लोक में तत्व चाहिए नहीं के रहिताय अपन नमा जगदुस्पति हेतव विषकेतव क्लेशकर्म विशातायटा चगदुस्पत्तिषकेतवे रहिताय विशाकाय गिता नमा नमस्कार करता है के जगदुत्पत्ति जगदुत्पत्तिण के विषकेतु चिन्हय से श्वेत कर्म बिता का भी रहता है श्वेत कर्म बिता का अत अक्रामुष्ट पुरुष भीतर शुक्र उनको नमस्कार करता हूं इसमें नमाम के योग में चतुर्थी है कि सूत्र चतुर्थी नम शक्ति शुक्र नहीं वो तो नम के ये चतुर्थी है नमान के युग में चतुर्थी नहीं नमः योग हरे नमः शिवाय नम नमक योग नमक, चत यहाँ कर्मी विद्या चाहिए क्रियापद से कर्मणि छाने के नमस्कृत स्वयं भुवम अनुकूल प्रसादय अध्याय करके ही अच्छा। अर्थ हो क्रियापद से क्रिया उपपद में अनुकूल तुम प्रसादय तुम ये नमस्कार किसके लिए इनको अनुकूल करने के लिए प्रसन्न करने के लिए प्रसादितुम से क्रियापग हो तो या नमाम क्या उसके पहले क्रिया से तो क्रिया क्रिया से क्रियार्थोपग्र क्रिया के लिए प्रसाद ही कर्म स्थानीय न कर्म में चतुर्जा तो की स्थानीय यहाँ स्थानीय नसंग है प्रयुज्यमान नहीं अप्रयुज्यमान है जहाँ क्रिया तो प्रयुज्यमान नहीं है उसके कर्म में चतुर्थी है विश्वकेतु नमामि कहना चाहिए कर्म है विश्वकेतु क्रिया तो है प्रसाद हेतु इसका प्रयोजन से विश्व केतवे नमामी ऐसे चतुर्थी होगी इसमें किसीजिलहत में ज्याय सुमर सात भाव वचन आदि कर्मणि द कर्म खाने न्यावी चतुर्थी व्याकरण सिद्धांत को नमस् मुनी नमस्कृत्य व्याख्या स्वयं भोगे नमस्कृत्य स्वयं भोगमुकूल नमस्कृत्य कर्मण चतुर्थ हो ना पतंजलि वेद वेदव्या संक्षिप्त भगवता हाथ्य व्याख्या पतंजलिम ऋत नतंजलि ऋतु नमस्कार करेदव्या संकर्षा व्याख्या विधाते वेदव्यास ना से भाग्य के रिश्ते जो भाग्य योग के कवल भाष्य है योगदर्शन केवल तस्ते संक्षिप्तस्पष्ट बहुर्थ व्याख्या विधाते व्याख्या विधाते की जायी व्याख्या की जायी कैसीय व्याख्याय संक्षिप्तस्पष्ट बहुर्थ संक्षिप्त स्पष्ट संक्षिप्तस्पह बहव अर्थ यहाँ व्याख्या सा व्याख्या संक्षिप्त स्पष्ट बहुर्था व्याख्या संक्षिप्त में स्पष्ट अर्थ बहुत यख्या विधास्वते व्याख्या की जाएगी कर्म करते इह ही भगवान्तंजलि प्रार्थित शास्त्र से संक्षेपतात्परिया प्रेक्षावत्त प्रवृत्ति श्रोतुष्कोधार आखात्र सूत्र टीकाकार प्रारंभ करते हैं यह ये भगवान पतंजलि यह योग पतंजलिम्षि प्रारिस्थित शास्त्र से प्रारब्धमीष्टम यारंभकमेटास्त्र योगदर्शन प्रारंभ करना चाहते संक्षेपक तात्पर्याथम इसका तात्पर्य संक्षेप से कौन के लिए? प्रेक्षागत प्रवृत्ति अंगम ग्रंथ में प्रवृतिवती प्रेक्षावत बुद्धि पूर्वकारी व्यक्ति होती है जब उसमें अनुबंध चतुष्ट का ज्ञान हो संबंध अधिकारी से विचय प्रयोजन बिना अनुबंधन ग्रंथादि मंगलम नहीं हो सकते मंगलाचरण के बिना अनुबंध चतुषय के बिना ग्रंथ प्रशस्त नहीं होता है इसलिए ग्रंथ के आदि में अनुबंध चतुष्ट अनुबंध चतुषय में ग्रंथ का एक विषय क्या है अधिकारी कौन है प्रयोजन क्या है और अन्य के साथ किसका संबंध है अर्थ के साथ ग्रंथ का प्रतिपाद्य तार्� प्रतिपादा संबंध है फल तथा खाद्य साधन संबंधे और कहीं अन्य पूर्व ग्रंथ किसी ग्रंथ के साथ संबंध हो विषय क्या है ग्रंथ में और आधिकारिक होने इसका प्रयोजन क्या है ये जानने पर ग्रंथ में साधना अध्ययन करने के लिए प्रवृत्ति होती है अनुबंध अनुपश्चात बदनातीत अनुबंध अनुपात पश्चात तो ज्ञान अनुपश्चात अनुबंध के ज्ञान के पश्चात अध्ययन प्रवृत्ति में ग्रंथा ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति में ग्रंथा ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति का अध्ययन होता है अनुबंध अनुबंध का ज्ञान होने पर ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होती है ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति का प्रयोग प्रविति होता है अनुबंध का ज्ञान अनुबंध का ज्ञान हुआ ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होने के लिए प्रवृति का कारण अनुबंध को क्या कहेंगे ग्रंथाध्ययन में प्रवृति का प्रयोजक कि अनुभव के ज्ञान तो वृद्धि हुई अनुभव का ज्ञान ही प्रयोजक ग्रंथाध्यय में प्रवृति प्रयोज तो कौन हुआ अनुबंध का ज्ञान अनुबंध का ज्ञान क्या हुआ ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होने का कारण वा प्रयोजक ग्रंथा प्रवृति प्रयोजित कौन बा अनुबंध का ज्ञान ग्रंथाध्ययन प्रवृति प्रयोजित ज्ञान का विषय क्या होगा अनुबंध अनुबंध का ज्ञान है प्रवृति का प्रयोजन ग्रंथा अध्ययन प्रवृति प्रयोजित ज्ञान हो गया अनुबंध ज्ञान उसका विषय अनुबंध अनुबंध का लक्षण हो गया ग्रंथाध्ययन प्रवृति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म ग्रंथा अध्ययन प्रवृति प्रयोजक ज्ञान विषयता प्रविदे ज्ञान विषयत्म अनुबंधत्म अर्थात अनुबंध के ज्ञान होने पर ही ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति होती है अनुबंध ज्ञान ग्रंथाध्यय प्रवृति का प्रयोजक जनक प्रेक्षावत प्रवृति हम लोग ग्रंथाध्ययन प्रवृति प्रयोजक ज्ञान विषय तम अनुबंध स्व प्रेक्षा है प्रकट इच्छा प्रेक्षा प्रेक्षावत बुद्धि पूर्वकारी प्रेक्षा है बुद्धि प्रकट बुद्धि है प्रेक्षाध्याय प्रेक्षा प्रेक्षा है वह आम प्रवृत्ति का अंग है अनुबंध ग्रंथ का विषय जानने से भी प्रभु तिर श्रोतुष्ठ सुखावधार्थम श्रोता तो सुखे न अबार्ञान के लिए परे संक्षेप तात्पर्य समझने पर आगे सरल से ज्ञान होगा आतिदम सूत्रमयांत रचयांतकार का कर्ता कौन है पतंजलि भगवान पतंजल इदम सूत्र प्रतन सूत्रों ने ये त्पर्य आति से तात्पर्य तात्पर्य कहने वाले भगवान पतंजलि महर्षि ने ये सुख की रचना की तात्पर्य कहेंगे किस लिए कहते हैं परीक्षावत प्रभु तात्पर्य और श्रोता के सोख तो तो से ज्ञान होने के लिए ग्रंथ का संक्षेप तात्पर्य पढ़ने वाले आति क्या कहना चाहते हुए इवम सूत्र रचाई प्रथम सूत्र की रचना की महर्षि पतंजलि ने अथ योगानुशासनम ये प्रथम सूत्र योगदर्शन में अथ योगानुशासन ब्रह्म सूत्र में अथात तो ब्रह्म जिज्ञास वहां अर्थ शौद आनंद अनंतर साधन चतुष्ट के पश्चात अतः ब्रह्म जिज्ञाता के लिए अर्थ शब्द प्रयोग किया गया यहाँ के तो अर्थ शब्द नहीं इसलिए है इसलिए कहा गया है अर्थ योगानुशासन तथा प्रथम अवयम अर्थ शब्द व्यासते शूत्र का प्रथम अवयव क्या है अर्थ अच्छा। इसकी व्याख्या करते अथेय अधिकाराथ इति अयम अधिकारार्थ अधिकाराथ शब्द अधिकार अधिक। के लिए आनंद नहीं आरंभ अधिकार आरंभ के लिए अधिकारार्थ पहले आरंभ किया गया गुप क्रिया प्रारंभ दे अधिकार ये आरंभ आरंभा आरंभ किया जाता है आरंभ किया गया यद्यपि अनंत अनंतरा अनंतरा नहीं है टीका में अक्षय ठीक है इसी भाक्य का ले लिया प्रति के लेकर उसकी व्याख्या करने के लिए तो ये अधिकार के लिए शब्द तो प्रयोग अर्थ शब्द कहाँ किया जाता है ये तो प्रसिद्ध नहीं आनंदर के तो प्रयोग होता है अधिकार के लिए अर्थश्व तो कहीं दिखता नहीं एक शंकावना पर कहते हे प्रयोग होता है देहते प्रयोग होता है होता है अथे ज्योति किसी वैत ज्योति अथ सर्वज अथ विश्व ज्योति ऐसे कह करके अष्ट शब्द आरंभ अर्थ में प्रयोग किया गया वेद में अर्थ यहाँ आनन्त अर्थ नहीं आरम्भ ये तो ज्योति आरभ्य सर्वज्योतिष करके यह अथ शब्द आरंभ अर्थ में वेद में प्रयोग किया गया न तो अनंत अर्थ है यह अनुत अर्थक नहीं है यद्यप अ तर् धर्म जिज्ञाता नाथात धर्म जिज्ञा जैनिका क्षेत्र में अर्थव आनंद अर्थक आनंद पश्चात अनतर अथा तो ब्रह्म जिज्ञा नर्थत कितर्ट है आनंदर कि योगदश में अर्थवतः आरंभ अर्थक आरंभ किया जाता आरंभ किया गया आनंतर अनुशासन तास्त्र आह योगा योग के अनुशासन योगा अनुशासन अनुशासन का से शास्त्र शास्त्र के जोड़ा अनुशिष अनुशिष अने करण में लिप्त व अनुशासन भाव में लुट करें तो अनुशासनता आवे थे यहाँ करण में लुट है अनुशिष तने अनुशिष का विविध्यंते ज्ञान कराया जाता है जिसके द्वारा अनुसूचित पृथक करके ज्ञान कराया जाता है जिसके द्वारा वो अनुशासन है शास्त्र ये विस्पृति अनुको शास्त्र अनुसूचित शास्त्र के द्व्यू करण शास्त्र समाजान प्रवृति तत्व ज्ञान शिक्षा अत्य प्रभुति शास्त्र की प्रवृत्ति आरंभ समाधि अंतरम समि होने पर शास्त्र की प्रवृत्ति ऐसा नहीं है अभी तक तो तत्व ज्ञान शिक्षा तो पैसा अना शिक्षा पैसा तत्व ज्ञान शिक्षा पैसा चाहते सम इच्छा तत्वज्ञान स्थापना करने की इच्छा हस्ते ही या शास्त्र का तो योगा तो तो तो तो तो तो शास्त्र का आरंभ महत्ष पतंजलि सूत्रारंभ ग्रंथारम्भ करते किसी शिक्षा को आनंतर तत्व ज्ञान इच्छा के पश्चात शास्त्र तो का प्रारंभ इस समाधि ग्रंथ की प्रगति नहीं जिज्ञासा ज्ञान क्या होगा जिज्ञासा और ज्ञान में तो अनंतर हो सकता है ज्ञात जिज्ञासा उसके पश्चात ज्ञान ज्ञान के पहले जिज्ञाता जिज्ञास के उत्तर क्या होगा? ज्ञान इस समय तो आनंद हो जाएगा ग्रंथ प्रवृति समादी के अंतर नहीं अनंतर तक नहीं कहा गया है तथा उत्तर समाचित भूत आत्मनिरा स्नान कर तो इत्यादि समाद्ति वेदांत निश्चय अधिकारिक साधन तुष्ट में विवेक गा के दो तृतीय साधन में क्या है संपत्ति, सामदि तक समम श्रद्धा सेमाधान ये साम से सूलभूत श्रुति शात उपरत स्थित साम आत्मे आत्मा पश्चि शांुक होकर दातमुग होकर के तो उपरत तो उम्मीद आया सन्यास स्थितिचा श्रद्धा ऐसे असमित सधि ये के आत्मने आत्मनीय में आत्मा का साक्षात्कार करे न होने के पश्चात समर्दमादि होने पर मनुष्य तो होने पर वेदांत आदि प्रवृत्ति होती वहां इसका अर्थ है यहाँ अन्य ग्रंथारंभ अर्थन शिष्य प्रश्न तपस्करण रसायनादि उपवेदान कर संभव है जी ना विधान हो सकता है अनंतर शिक्षा का प्रश्न के अन्तर शास्त्र आरंभ किया गया ये हो है नहीं शिष्य ने, ने प्रश्न किया तब तो उत्तर दिया गया अर्थात तपस्वरण शिष्य ने बहुत तपक किया तपक उसको तो ज्ञान का उपदेश करने के लिए शास्त्र आरम्भ किया रसायन आदि सगन का उसके बाद उपदेश किया गया उपयोग संभव हो सकता है किन्तु न अभिधान कथन होना अनंतर तो नहीं होता है क्यों नहीं ये शिष्य प्रतीत प्रवृत्ति और अनुसरेगा शिष्य की प्रतिति ज्ञान शास्त्र ज्ञान होने के लिए ये उसके पहले शास्त्र उपदेश तो किया गया है इसकी जानने की कोई आवश्यकता नहीं और ग्रंथ में होने के लिए ये भी आवश्यकता नहीं हुई किसके अनंतर ग्रंथारंभ हुआ शिष्य प्रतिति और प्रवृत्ति में दोनों में ये अनंत को तो लेकर के उपयोग मिली होने से अनंत दर्शन इसके अनंतर योग शास्त्र आरंभ किया गया ऐसा नहीं कहा तो गया ये शास्त्र प्रमाण कहे तो प्रवृति होगी समाधि साधना का नहीं होने पर प्रवृत्ति होगी अध्ययन में शांति आदि समि के बाद शास्त्र आरंभ किया गया ये नहीं यदि योग दर्शन शास्त्र प्रमाण है प्रामायण तेरह शासन से तदभावे की उपय उपे स्वीकार्य तदभावे तो कामदमा सत्तृत्व निर भी योगदर्शन योगाशासन सापेय ग्राह्य साधक में सामदमादिवर्धि योगाशासन यदि प्रामाणिक है तो ग्राह्य है अ प्रामाणिक नहीं है अप्रामाणिक है हो अधिकारी अप्रमाणित अप्रमाणता को ग्रहण करेगा तब तो अप्रमाणित तदभावेय यदि ये नास्तिक का तो दर्शन अप्रमाणित है समधमादि साधन संपत्ति हो जाने नास्त्र से अप्रमाणिक दर्शन कोई ग्रहण करेगा इसलिए हेयत् अप्रमाणित त्याज्य वेद गुण सम्य है अटास्त्र हेय त्याज्य तद भावित समधमादि साधन होने पर भी यदि शास्त्र अप्रमाणित है तो त्याग्य इसलिए समाधिक अंतर शास्त्र का आरंभ करने की आवश्यकता नहीं तत्व ज्ञान शिक्षा पर आनिधान पराक्रम तत्व ज्ञान के अमंत्र शिक्षा तत्व ज्ञान और शिक्षा तत्व ज्ञान हुआ और खातन करने की इच्छा हुई उसके पश्चात शास्त्र का उपदेश ये किया गया इसकी पराक्रम ये भी हो गया क्योंकि तत्व ज्ञान शिक्षा पेक्षा के अनुसार आरंभ किया गया कहेंगे तो शिक्षक की प्रवृत्ति प्रवृत्ति में उसका कोई उपयोग नहीं शिक्षक को शास्त्र ज्ञान होने के लिए और प्रवृत्ति होने के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है इसलिए आनंद ऐसा नहीं कहा और अधिकार सही आरंभ है सक अधिकार सत्य तो शास्त्र अधिक्रिय मानस योगिधान तत्क शास्त्र साक्ष व्याख्या में न शिष्ट सुखने वोधि तस्थित तस्वती निच्चे सामी श्रुतिस्मृतिहासपुर पधकाराथ क्या वाला शास्त्रेन अक्रीय से योग से का आरंभ शास्त्र के अक्रीयोग अयमण आरभ आरंभ क्या जता योगस्त्र केरम्भ किया जाएगा योग योग दर्शन का अधिक्रमाण से योग से योग का कथन करने से ये शास्त्र के द्वारा योग कथन क्या जाइएगा योग क्या है सफल शास्त्र शास्त्रार्थ व्याख्यान तो है संपूर्ण शास्त्र का शास्त्र पूरा सत्म योग योग कहा जाइएगा जिसका आठ अंगष्टांग योग संपूर्ण शास्त्र का शास्त्र अर्थ व्याख्यान करने से शिष्य सुख लेव बोधित प्रवृत्ति सुख से शिष्य बोधित ज्ञापित ज्ञान हो जाएगा योग होता अरे प्रवृत्व हो जाएगा प्रवर्वर्तित होते करना होता है व्याख्यान के तरह तात्पर्य तो कहते शिष्य में प्रवत हो जाएगा उसका सुख से ज्ञान हो ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्त हो जाए इसलिए पहले अधिकारक संपूर्ण शास्त्र का शास्त्र इसमें कह करके प्रति जरूरत होगा ये प्रसिद्ध है क्योंकि योग अनुसार अनुशासन योगाधि समाधि श्रुति स्मृति इतिहास ग्रहण प्रसिद्ध मोक्ष का हेतु है। इससे निश्चयत हेतु समाधि निश्चितम श्रेय निश्वत निश्च्रियतम नी करा दे अस्पत्य होता है निश्चित प्रेय निष्क्रियतम निश्चित नक्षम विवाह दिव तरजत नि अस्पत्युत्र व्याकरण में निश्चितम प्रिय निष्प्रियतम नित्य सत्य हेतु समाधि नित्य से मोक्ष मोक्ष के हेतु समाधि स्मृति इतिहास पुराण में प्रस्तुत है अर्थात में अर्थक हो गया आरंभ होता है योग का शास्त्र योग का ज्ञान जिसके द्वारा किया जाता है उस शास्त्र को अनुशासन का योग शास्त्र का आरंभ किया जाता है किया गया न किसंदर्भगत अर्थशब्द अकाराथ तथा त्यार्थ ब्रम जिज्ञाता इत्यादियों अयन इसलिए कहते हाथ्य में अथइट अय अर्थ माति न अथ अय ये जो योगा अर्थ योगानुशा क्रमे अर्थशब्द है क्या अथैत अय अर्थ शब्द अधिकाराथ यह अधिकार के लिए नहीं की जहां जहां अस्त आया तब अधिकार के लिए सा नहीं अथात धर्म जिज्ञा का अथात ब्रह्म जिज्ञा वहां भी अस्त आया वो अधिकार सा नहीं है सर्व पंद्रह अस्त शब्द है जितने ग्रंथ में अस्त है सब अधिकार के लिए यदि ऐसा माने के तथा कहते अथा तो ब्रह्म जिज्ञा का इत्यादि अभी से ब्रह्म जिज्ञा का वहां भी अधिकार्थ हो जाए प्रथम इसलिए नहीं और अस्थित अयर अत शब्द अधिकार्थ इसी सूत्र में व्यस्त सूत्र में व्यस्तशब्द अतिर चली अधिकार आरंभ और भूत के क्रिया के लिए आए इसे आगे अभी कसम यदि सज्ञान नोग से वक्ता नाम पुरातन योगी याज्ञ में स्मृति कथम पतंजल योगशास्त्र वक्तृत्व आशंक्य से नान्य नान्य तो के हिरण्य गर्भ योग हिरण्य गर्भ पुरातन नहीं है याज्ञवृति याज्ञ वर्ष तो पतंजलि योग शास्त्र के वक्ता कैसे होंगे एक सूत्रकार सूत्रकार कौन है सूत्र कारेण उत्तम इति शिष्य चाचनम सूत्रकार शास्त्रोग्र सूत्रकार्य अ योग सूत्रकार्युशन अनुशिष्यूनिटी अच्छा शास्त्र शिस्त शादनमुशन शिस्तमहापुर शासन शिष्य के अन्य शासनशास्त्र के जो शास्त्र है अनुशासन कहा गया यदा अर्थ शब्द अधिकार्थ तबे क्या संपदित इतिहास अभी योग का शब्द का अर्थ करेंगे समाधि जिसका आठ हम रहे अष्टांग योग कहेंगे व्याख्या करेंगे अभी तो यह अर्थशब्द आरंभार हो तो गया अनुशासन शास्त्र तभी अर्थ शब्द अधिकार्थों से ये सूत्र वाक्य का अर्थ होता है योगाुशासनम शास्त्र अधिकृतम वेदितव्यम ये सूत्र राखो योग से अनुशासनम योगाशासनम अनुशासन अनुदार्थ शास्त्र है जिस शास्त्र में योग का ज्ञान कराया जाता है अधिकृतम वेदितव्यम अधिकृतम अधिकार्थ जो था अधिकृतम ये भूत क्रियार्थ में अधिकार यदि घए प्रत्ययभूत अधिकार में तो कृत्यु तो बहुल तो बहुलता प्रयोगते अतित क्रिया अधिकृतम आरंभ किया गया ये वेदीत तो जानना चाहिए आरंभ किया गया है तीन नीताव्यनामत योग अत अधिकृत न तो, तो शास्त्र योग का अधिकार योग का विस्तार योग कार्य उपदेश किया जाएगा जिसका विस्पत्ति जिसकी होगी जिसकी व्याख्या करेंगे जिसको स्पष्ट प्रतिपादन करेंगे प्रतिपाद्य तो योग है, नहीं शास्त्र शास्त्र के कहते योग का प्रतिपादरण किया जाएगा शास्त्र का प्रतिपादर नहीं वित्ताव्यमान क्या ना योग तो यहां आरम्भ किया गया योग तो अनुशासन तो योग आरम्भ किया गया न शास्त्र तो योगानुशासन शास्त्र आरम्भ किया गया कैसे कहेंगे में था था। भी इसे समझना चाहिए सत्यम विस्ताव्य योग विषय योग है योग यो यो आरंभ क्या गया शास्त्र तो भी जिस विषय के शास्त्र है तब विषय में शास्त्रे न, न करताब्यस्तादन प्रतिपादन तो क्या जाएगा क्या प्रतिपादन किया जाएगा योग योग का ही प्रतिपालन किया जाएगा फिर किसके द्वारा क्या जाएगा शास्त्रेण करणे नर्ण गोचरस्त कर्ण गोचरस्त विस्तार व्यापार करण शास्त्र है शास्त्र के द्वारा योग का विस्तार किया जाएगा कर्ण गोचरस्त विस्तार से व्यापार विस्तार शास्त्रकार है उनका व्यापार किसने होगा करण में ही व्यापार होगा चेदना कास्ट करेंगे तो व्यापार कहाँ होता है कर्ण जो दृष्टि विच्चार जो कुछ प्रतिपादन करेंगे प्रतिपाद्य का आरंभ करेंगे शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है इसी प्रकार योग तो प्रतिपाद्य माना है वित्त मान योगी उसका प्रतिपादन किया जाएगा कि शास्त्र के तरह और जो उपदेश कर शास्त्र विषय का करते कर्ण विषय का व्यापार है ना कर्म को तरह कर्म ही योग योग जित उदेश किया जाएगा प्रतिपादन किया जाएगा उसमें वित्ता का व्यापार नहीं उत्तर वाले का व्यापार योग में नहीं शास्त्र में इति कर्त्र व्यापार विवेक्षा योग विशेष शास्त्र से अति तत्व दे कर्ता के व्या की व्यवस्था करके कर्ता जो योग प्रतिपादन करेंगे महर्षि और व्याकार कहाँ करेंगे शास्त्र शास्त्र के दौरान ही व्यापार करने उपलब्ध करेंगे इसलिए योग विषय से शास्त्र से योगो वित शास्त्र से योग विषय विषय शास्त्र आरंभ किया गया ऐसे समझना है ये कर्तिक व्यापार की व्यवस्था करके इसे कहा और शास्त्र व्यापार का व्यवस्था करेंगे करें, शास्त्र व्यापार के उतरते हैं शास्त्र व्यापार का विषय कौन होगा शास्त्र व्यापार के विषय योग उपदेश करने वाले तो शास्त्र कहेंगे और शास्त्र का विषय तो के क्या होगा सत्य शास्त्र व्यापार का दूसरे विषय तैयार योगिक शास्त्र के व्याकरण विषय होगा योग आरम्भ किया गया और योग उपदेश करने वाले शास्त्र करें। आरम्भ करेंगे शास्त्र में व्यापार करेंगे इसलिए योग अधिकृत शास्त्र व्यापार को लेकर और विस्पादक व्यापार को लेकर उपदेश करने वाले के व्याकरण को लेंगे तो योग शास्त्र आरम्भ होता है समय और ये अधिकार्थक है असद ये मंगलवार्थ भी हो जाता है अधिकार्थक अस्य अन्य नियमान उदर कुंभ श्रवणम मंगलाय उपकते ये कोई जल लेता है अपने तो पीने के लिए घर काम के लिए उदर भर करके तो देखने वाले ये मंगल होता है रासायनिक चलते कोई जल पूर्ण कुंभ लेकर ले पानी लेकर जा रहा है देखा तो मंगल होगा इसलिए तो। वो अपने रखने से तभी तो होगा कोई लेकर पानी पीने के लिए ले घर लेकर जा रहा है देखा तो मंगल होता है वो तो अन्यायम आपके मंगल के लिए नहीं लेती है कोई वो तो अपने लिए घर में तो रहती है अन्याय नियम है जो तुम जल तुम्हारा जैसे मंगल होता है इसी प्रकार शब्द प्रयोग के आरम्भ के किन्दु उसका प्रवण मंगलाय प्रकती अर्थ शब्द ओंकार शब्द अर्थ ये दोनों मंगलवाच के प्रवणवाच से मंगल होता है मंगलाय प्रकते समझना चाहिए अर्थ शब्द मंगल के लिए व आगे योग शब्द का अर्थ करेंगे ओर्ण मदस्य से a <laughs>